ओ सहना सहन तो, ओम शांति शांति शांति तो पंद्रह बीस मिनट हम कल के तरफ मंद्र के स्वरों को देखेंगे उच्चारण देखेंगे अग्निहोत्र के अंदर गद, समिधाधान समित प्लस आधान समिदाधान, समिदाधान, समिदाधान की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंदर तीन समिधों को गृदलिप्त करके अग्नि में रखने के लिए बोला है तो समित जिसको कहते हैं वो एक परिभाषिक शब्द है समिति की परिभाषा यज्ञ नियमों के अंदर की गई है उसमें यह बताया यजमान का जो अंगुल है यहां से यहां तक इसके आठ अंगुल समिधा लंबी होनी चाहिए आठ अंगुल समिधा लंबी होनी चाहिए यह जो अंगुल है इसी के ही निशान हम कोई डॉक्यूमेंटेशन पर डॉक्यूमेंट पर साइन करते हैं ना आजकल साइन के अतिरिक्त अपने अंगूठे का छाप भी लेते हैं वो इसलिए है क्योंकि आजकल क्या है जैसे कि रामप्रगास नाम से मैं साइन कर सकता हूं बाद में मुझे देखने का मैंने क्या साइन किया वो दीवार करने का श्री ये लोग क्या करते हैं नकली साइन भी कर लेते हैं कई मान लीजिए पकड़ा जाता है और नकली साइन करके नकली साइन और नकली नकली एड्रेस दे करके छूट जाता है इसलिए क्या है और नकली साइन ना हो यह नकली तो नहीं कर सकेंगे हम यह असली है ना इसलिए इसके अंगूठे के छाप भी साथ में ले जाते तो वहां क्या है जो अंगुल है जिससे हम छापते ना यहां से लेकर के यहां तक या यहां से लेकर के यहां तक उसके आठ अंगुल जितना लंबा होता है उतने समिधा की लंबाई होनी चाहिए उसके बाद में ये आठ अंगुल लंबा उसके अलावा अतिरिक्त अपने अंगूठे से समिधा मोटी नहीं होनी चाहिए दो हो गया अपने अंगूठे के अंगुल उसमें आठ अंगुल लंबे, लंबी होनी चाहिए साथ में अंगूठे से ज्यादा या, या मोटा नहीं होना चाहिए मोटी अंगूठे से ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए दो और तीसरे क्या है वो सीधी होनी चाहिए। जो संविधान तो न मिलने के कारण कोई भी लकड़ी कोई कोई क्या करता है कारपेंटर छीलने के बाद कट करके डालते ना और सुंदर देखने के कारण जलाना ही इसे बोल करके वो लकड़ी लेकर आता है तो शास्त्र इसको मना करता है उन्होंने पीपल, पीपल गृक्ष और शमी कौन सी है अग्नि वृक्ष है क्योंकि गावों में बहुत मिलता है जिसमें छोटी कांताएं होती है थोड़े बबूल जैसा ही है यह घिजड़ो जो कुछ है आ, हाँ खेजरो हाँ और पलाश पलाश है और ये आकड़ा है ना आकड़े का भी बताया आकड़े के जो संविधा को जलाएगा तो उसके धोमा जो है अंघ के लिए अच्छा है उसका दो अंघ के लिए अच्छा नहीं उसके धोमा अंख के लिए अच्छा है पर एक अपाम है जो हम चलते हैं ना चलते वक्त क्या है उसके छोटा छोटा बीज है वो अपने कपड़े में चिपक जाता है अपामार्ग तो जब जंगल में देखेंगे ना अपामार्ग के का मोटे मोटे राउंड पत्ते होंगे और पत्ते को बहुत सारे कीड़ा कीड़े को बहुत पसंद है अपामार्ग के और उसमें इतना फूल का हम चले जाते ना हमारे कपड़े में फिर उसको निकालना पड़ेगा ये अपार्ग है उसी प्रकार जो है अपने होता है ना बिल्व ब और कटहल के बहुत सारी जादिया होती है ठीक है ना इस प्रकार के बहुत सारी संविधाएं इसमें प्रयुक्त करने के लिए होती है तो अंगुल लंबी, अंगूठे से ज्यादा मोटा ना हो और तिरछा टेढ़ा मेढा गांड पड़े हुए ना हो यित ये वृक्ष के हो और चिलका उतरा हुआ नहीं हो चिलके के साथ होना चाहिए और साथ में फारे हुए नहीं होना चाहिए हुए? नहीं होना चाहिए जलाने वाली लकड़ी नहीं समिध नाम से जिस लकड़ी को हम आदान करते हैं उसकी बात कर रहे हैं ठीक है थीके? इसके अलावा क्या है उसमें कीड़ी पड़ी हुई नहीं होनी चाहिए हा उसी प्रकार ओ पेड़ मलिना देश में पैदा हुआ नहीं होना चाहिए हाँ। तो के बारे में इस प्रकार के आठ नियम आठ नियमों के अंदर जो लकड़ी आती है उस लकड़ी का नाम समिध है उस समिद के आधान के लिए पहला मंत्र है अयंत आत्मा जातवेदेने स्वर्धस्वे वर्धया चास्मान प्रजया पशु भी ब्रह्म वर्चसेनाद्यना समेधय स्वाहा उसमें एक प्रार्थना है में क्या कहा आयम ते इधमा आत्मा हे हे जातवेद हे जातवेद अग्नि उत्पन्न हुई हुए संपूर्ण पदार्थों में व्यापक उसके अंदर बाहर विद्यमान रहने वाले उन सब पदार्थों को बनाने वाले उसको रखने वाले उसको नष्ट करने वाले यानी उनको जानने वाले ये जातवेद का तो अग्नि को संबोधन करते है, हे आयम ये जो हाथ में जो है ना इधमा ते आत्मा ये मेरे हाथ में जो रेखा है, है या तेरी आत्मा का मतलब तुम इसके अंदर सतत रहने वाले हो जो भी लकड़ी होगी ना लकड़ी के अंदर ऊर्जा भरा रहता है तो दूसरे जलती हुई लकड़ी के संपर्क में उस लकड़ी को लाइए तो क्या होगा उस निमित्त से प्रेरित होकर के इसमें से अग्नि निकलने लगेंगे कब तक निकलेंगे जब तक उसमें से पूरे अग्नितत्व तत्व शून्य तो नहीं होगा क्योंकि चारकोल में भी अग्नितत्व थोड़ा रह जाता है पर फ्लो करते करते करते करते लकड़ी के अंदर का प्रेशर खत्म हो जाएगा तो लकड़ी क्या है जलना बंद हो जाती है बंद होने के बाद बाकी ऊर्जा के साथ वो चारकोल काले रंगे में रंगों में विद्यमान रहता है ठीक है ना उसमें रजोगुण भी है भी देखने में काला हो उसके अंदर रजोगुण भी है सत्व भी है बहुत बहुत कम और उसके अंदर जितना भी सत्व था वो अग्नि के रूप में सत्व और रज क्या है बाहर की तरह फ्लो हो गया तो वहां यह बोलते हैं अयम यह ते तेरा जाद वेद हे जादेद अग्नि आत्मा ये तेरी आत्मा है ठीक है ना तुमको स्थापित करने के बाद तो मेरी बढ़ना चाहिए तो क्या करना चाहिए इस आत्मा रूप लकड़ी को मैं घी लगा करके इसके अंदर रखू तो परंतु संधि में क्या हो गया संधि में ये हो गया आयम ते इधमा ईकार आग, आ गए ना इके आने से ते में जो एक है वो लिप्त हो गया तो बाकी क्या रहेगा अयंत इधम आत्मा आयता इधम आत्मा आगे संबोधन है जातवेद ठीक है इतने क्यों कहा मेरे हाथ में जो है ये तेरी आत्मा है इतने कर करके हम संविधा को नहीं रखे तो हमारी स्तुति का कोई प्रयोजन नहीं है तो स्तुति के मुताबिक हमें कर्म करना चाहिए इसलिए कहा तेना इध्यस्वा इस आत्मा को प्राप्त करके इध्यस्वा तुम खूब जले तुम अच्छे तरह से जले इसलिए कहा तेना इध्यस्वा तेना प्लस इध्यस्वा तेने ध्यस्वा यह दो पद है आगे क्या कहा इध्यस्वा वर्धस्व तुम जले और बढ़े हम खाते रहे और बढ़ेंगे नहीं तो हम बोलेंगे कोई रोग लग गया खाते रहता है बढ़ता नहीं इसका मतलब कोई ना कोई न्यूनता है और अग्नि में समिदा के डालने के बाद अग्नि बढ़ती नहीं है तो देखिए आधान में कोई ना कोई दोष होगा या तो उसके अंदर वायु पास नहीं होगा या तो कच्ची संविधा होगी या तो मलिन संविदा होने के कारण क्या है तीव्र नहीं जलेगा अच्छा अच्छा लकड़ी के जो आठ नियम आठ नियम देखिए ये जो भाग है ना जो अंगुम इसे छापते हैं इस रेखा से ऊपर इसको अंगुल नाम से कहते हैं संविधा की लंबाई जो करने वाले हैं ना उसके इस अंगुल के आठ गुना ज्यादा होना चाहिए यानी इसको एक दो तीन चार पांच छह सात आठ इतने लंबा होना चाहिए और साथ साथ में दूसरा अपने अंगूठे से ज्यादा मोटा नहीं होना मोटी नहीं होनी चाहिए जाड़ी। जारी हाँ जारी नहीं होनी चाहिए और तीसरा नियम है और टेढ़ा नहीं होना चाहिए, उसमें कोई गांड नहीं होना चाहिए उसमें विकृति नहीं होना चाहिए देखने में क्या होगा देखने से बिल्कुल ठीक सीधी लकड़ी कितने सुंदर यह देखना चाहिए ठीक है और चौथे में यह बताया वो मलिनादेश में पैदा हुआ नहीं होना चाहिए कीड़े के द्वारा खाया हुआ नहीं होना चाहिए पलाश गोलर पीपल वटवृक्ष और बिल्व ये आंकड़ा उसी प्रकार क्या है अपामार्ग उसी प्रकार आम कटहल आदि सुगंधित लकड़ियों के होनी चाहिए और आगे कहा उसकी चिल्का जो है ना ऊपर का वो निकला हुआ नहीं होना चाहिए और साथ में वो फाड़ा हुआ नहीं होना चाहिए यह आठ नियम है आठ नि में के अंदर जो आएगा उसका नाम है समित उसको पहले से काट करके सुखा करके रखना चाहिए या तो जो भी ऊपर सूख करके नीचे गिरेगा ना उसमें से हम काट कर सकता है ठीक है ना उसी में कोई हिंसा नहीं होता है क्योंकि कुदरती कुदरती तरीके से वो सूख गया पेड़ पर ही कुछ कमजोर होने के बाद किसी पक्षी के बैठने पर वो नीचे गिर गया हम जब उसको उठाने के लिए के गया उठाया तो उसको क्या कर दिया चिलका तो रहेगा चिलका तो उसके अंदर रहेगा वो तो अपने फट नहीं जाएगा ठीक है ना वो संविधा अच्छी है और ध्यान रखें, वो सड़ा हुआ कीड़ी पड़ी हुई नहीं होनी चाहिए ये आठ नियम है तो जाताविता को संबोधन करके बोलते हैं यखो तेरी आत्मा है इस आत्मा को प्राप्त करके इधस्व वर्धस्व इधस्व जलो और उठो ताकि तुम्हारे अंदर मैं मेरी कामना की पूर्ति के लिए आहूदी डाल सकूं। आगे क्या कहा वर्धस्व चेध वर्धया और बढ़ो चेदहा तुमको बढ़ना ही चाहिए और बढ़े आगे क्या है बढ़ते हुए क्या करना है तो चाहिए तुम्हारे पालन में मेरी कामना की पूर्ति के लिए कर रहा हूं कामना क्या है मेरी आसमान करने वाले हमें हमको प्रजया हमें अपने प्रजा चाहिए प्रजया प्रजा के साथ हमें जोड़ो पशु भी और हमें नौकर चाकर और हमारे बार आदि के वाहन दूध देने के लिए पशु चाहिए पशुओं के साथ जोड़ो क्योंकि हमारे मदद करने वाले बहुत सारे हो पशु भी ब्रह्म वसेना और क्या है आत्म विद्या से क्या है ज्ञान विज्ञान से जोड़ो क्या है प्रजया पशु भी ब्रह्म वर्च खाने योग्य अन्न से युक्त करो आगे कहा सम एधया। एधया, ये सारी चीज हमें प्राप्त कराओ तो ये चार मांगा है प्रजया पशु भी ब्रह्मवर्च सेना अन्नाध्यना समेधया मिलाएंगे तो समेधया इतने मंद्र इतने मंद्र में बोलने के बाद स्वाहा आ, उसको उसके अंदर रखते हैं और बताया इस प्रकार जब भी लकड़ी हम, हम प्रार्थना करते हुए अपनी कामना की पूर्ति के लिए जले हुई अग्नि के अंदर आधान किए गए अग्नि के अंदर रखते हैं वो समय वो समय उसको सूखी समिधा वहां नहीं रखनी चाहिए उसके ऊपर गृदलेपन करना चाहिए गृदलेपन कर कैसे करना चाहिए थोड़े घी निकालिए पात्र में से अंगुली से इस अंगुली से उसका थोड़ा उसके सिर पर लगाइए ये, ये भूस्थानीय है उसके बाद में दीवार निकाल दीजिए उसके बीच में लगा दीजिए ये भूव है और तीसरे निकाल दीजिए और उसके नीचे लगा दीजिए तो ये स्वस्थ है उसके बाद में क्या है इस तीनों अंगुली में ओले और अपने दाए हाथ के जो अंगूठा है ना ये बाएं हाथ की अंगूठा इस अंगूठे को अपने हृदय के अंदर एक गड्ढे में रखें बाकी को यहां लगाइएगा तो अंगुली का जो, जो अग्रभाग है अब देखिए ग्रास समुद्रा कैसे होती है अंगूठा जो है ये पुरुष जहां बैठा है ना वहां लगाइए और इसको ऐसे लगाएंगे तो क्या होगा ये दोनों अंगुली अपने इस हाथ के मूल पर लगेगा समझ में आ गया ना तो इसी प्रकार क्या है वो समिधा को हाथ ऊपर हाथ ऊपर नहीं समिधा ऊपर और हाथ हमारा नीचे करके ऐसे अग्नि के अंदर छोड़ना चाहिए तो क्या हो गया ये पहले समिधा का अर्पण हो गया एक बार हम मंदिर बोलेंगे खंड करेंगे तो कहां करना चाहिए ये ध्यान होना चाहिए ओम आयता इतना जातवेदस्ने वर्धस्व चेध वर्धया चेद्ध वर्धया चास्मान प्रजया पशुभिः चास्मान प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसेना ब्रह्म वर्चे सवाह आय तमा जैतवेदस्ते नेध्यस्व वर्ध स्वेध वर्धया चास्म प्रजया पशुभिः भी प्रजया पशुभिः पशु ब्रह्म वर्चसेनाद्यना ब्रह्म वर्चे समेध यहां हुआ तो इस अर्पण करते हुए अर्पण करने के बाद क्या करना चाहिए उद्देश्य त्याग करना चाहिए हमने जो लगाया ना एक उद्देश्य को लेकर के किया उद्देश्य को लेकर के काम करने के बाद उस कर्म का त्याग करना चाहिए मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि हमारे दिमाग पर हमारी स्पृति पर इसको बनाई मत रखिए इसका संस्कार तो मन में रहे परंतु संस्कार को कभी स्मृति के रूप में अर्थाब मैंने हवन किया नहीं इस बात को आप भूल जाना चाहिए क्योंकि हमने भगवान को हमारे कर्मों को सोमप दिया सोम्भ देने के बाद सौंप दिया इसका मतलब है बार बार उसकी स्मृति को उठाते हुए गिनती मत करो ईसा मत मत लगाए उसका टोटल लगाइए मत तो क्या हो जाएगा ईदम नमा यह जो कहा ना ये हमारा कहना सत्य हो जाएगा परंतु करने के बाद हम मैं रोज हवन करता हूं बोलेंगे ना यह कहने की जरूरी नहीं है आप रोज हवन करता है तो पड़ोसी हूं मैं मुझे दिखाई पड़ेगा आप मंत्रोच्चार करेंगे मैं बहरा नहीं हूं मुझे सुनाई देगा मैं अंधा नहीं हूं मुझे दिखाई देगा और क्या है यह शब्द भी सुनाई न दे और दृश्य भी दिखाई न दे परंतु आपके हवन का जो सुगंध है ना इसको मैं सूंख सकता हूं तो जिसे जलते हुए घी का सुगंध आता है तो क्या है हाई सुगंधा रहा है। क्या है पड़ोसी भाई हवन कर रहा है। ये तीन चीजों से क्या है हम हवन कर रहे हैं पास में जीने वाले यदि कोई जीने वाले पड़ोसी है जिंदा कोई पड़ोसी है तो उनको पता लगेगा इसलिए मैंने हवन किया उनको बताने की जरूरी नहीं है मैंने हवन किया यह मुंह से बोलना ममा का जो हमने जो प्रण लिया ना इसके विपरीत है और उसको बोलते बोलते रहेंगे ना तो तो क्या कर्मक के पास में हम हम बंधते तो जाएंगे वरुण के के के पास को खोलने के लिए हवन करते हैं वरुण वरुण बंधन में रहते हुए पाश से मुक्त होने के लिए हम हवन करते हैं यह हवन हमारा द्वार बंधन का कारण ना बने इसके लिए कहते उद्देश्य त्याग करते हैं एक श्रुति है ममा। ममा। ममा। जातवेद से कमल ये जो हमने मैंने जो समिधार्पण किया ये जो है ये जो कर्म जो होता है अग जातवेदा अग्नि के निमित्त है अग्नि के लिए होता है इसके स्वामी जातवेदा अग्नि है और कर्म करना मेरा फर्ज था उसको मैंने निभाया बाद में क्या होगा अब गेंद जातवेद अग्नि के कोट में है और जब उसको मारेंगे मुझे मंजूर है तब तक मेरी कोई चिंता नहीं है प्रकार कर्म करने के बाद गेंद को हम भगवान के तरफ फेंकते हैं आगे मारना तेरी मर्जी तो उसके मर्जी पर ठीक है ना उस प्रकार देखिए बच्चों को पढ़ाते हैं ये जातवेदा अग्नि की आहुति है वहां पर भी जातवेद अग्नि आपने कहा संतान बनावो परिवार बनावो पालन करो आप करके दिखाया आप करके दिखा रहे ना देखिए भगवान सृष्टि बनाते हैं पालन करते हैं बाद में संहार करते हैं अब देखिए हमें भी आदेश दे दिया जैसे मैं करता हूं मेरा पुत्र बनकर के मेरे वृद्ध को तुम मेरे जैसे आचरण करो तो आपका आदेश था मैंने कर दिया इसका परिणाम अच्छा हो या बुरा हो वो बनाना आपका काम आपने जो बताया मैंने इसको कर दिया तब तो जाकर के क्या होगा ये निष्काम कर्म की उत्पत्ति अर्थात कोई कोई कहता है कर्मकांड सकाम है परंतु इस सकाम कर्मकांड को हमारी भावना को थोड़े संयम में लेने से क्या है वो निष्काम हो जाएगा उसका फल त्याग हो जाएगा इस फलत्याग के लिए मीमांसा की भाषा में, में उद्देश्य त्याग जिसको उद्दिष्ट करके आहुदी डाली जाती है उस उद्देश्य के साथ उस आहुदी को अपने मन से त्याग कर दिया क्योंकि हम उसकी बार बार उसकी स्मृति नहीं।, नहीं उठाते ठीक है ना अब आगे देखिए अब मंत्र हम जो बोले ना इसी लय से बोलिए उसमें कोई स्वर नहीं है क्योंकि ये सारे मंत्र एक अश्वधी है कौन सा मंत्र अभी जो बोले ना अब दूसरा तीसरा चौथा मंत्र यहां लिखे गए हैं देखिए देखिए बोधयता ओ सां दुवस्यत धुदोधयता आजुहोतन स्वाह हव्यादुहोतन स्वाहा आस्मिन हव्या यदि स्वाहा ना हो तो नकार में अनुदात नहीं आता वो एक पद आगे है स्वाहा में जो स्वा है उदात है जो है स्वरिद है स्वरिद यह स्वा के उदात परे रहने के कारण नकार में जो एक एकषुदी होना था वो एक शुद्धि न होकर के क्या रह गया अनुदात रह गया ठीक है ना मान लीजिए स्वाहा न हो तो कैसे पद होगा जुहोतना जुहोतना ऐसे रहेगा स्वाहा आएगा तो जुहोतन स्वाहा जुहोतन स्वाहा ये हो जाएगा फिर से देखिए समिधाग्निम दो दोवस्यता दोवस्यता धृतताति धुतर्बोधयता आस्ं हव्यातन स्वाहा हव्या जोहोतन स्वाहा आगे देखिए सुसमिधा योजि से सुसमि घृतम तीव्रम जोहोतना देखा ना जोहोतना में नकार में यह अनुदात नहीं आया क्योंकि आगे विराम है आगे कोई उदात नहीं आया यहां क्या हो गया था गया वो चीज स्वा स्वा देखिए उदात रहने के कारण अनुदात हुआ स्वाहा ना हो तो ये अनुदात चिन्ह नहीं आएगा ये एक बनने वाला था कैसे पता लगेगा यहां देखिए आगे स्वाहा या कोई उदात शब्द नहीं है इसलिए क्या हो गया यह एकषुदी ही रह गया नग्न ये जात वेदसेत वेद से स्वादे वे वे स्वा, स्वा, स्वा, स्वा तंवा समिंगिरा वर्धयामसि घृदे वर्धयामसि घृदे नर्धया मसी वर्धयामसि वर्धया वर्धया वर्धया नहीं वर्धयामसि वर्धयामसि या को नीचे आने नहीं देना एक ही तिंबो में जाना क्योंकि ये सारे ये ये सूर्योदय है सूर्य के बाद में वास्तव में ये सारे अनुदात है उसको क्या हो गया एक एकशुद्धि हो गया तो मैंने कहा ना जो भी बनने वाला है जो भी अनुदात रहने वाला है जो भी बनने वाला है, ये सारे स्वरूप में अनुदात है अनुदात का तीन भेद है एक अनुदात स्वयं एक स्वरित और दूसरे एक अशुद्धि एक अशुद्धि यह आपस में बदलते जाएंगे जैसे जैसे निमित्त आएगा ना उस प्रकार बदलता रहेगा तो कैसे तिद गिरा घृतेन वर्धयामे बृहत्ोचाष स्व ृहचो चोचाठ्य स्वाह अब देखिए इसमें पद देखिए एक बिंदी वहां डालनी है तम के ऊपर एक बिंदी ओ ताक के ऊपर डालिए फर्स्ट ताक के ऊपर एक बिंदी आई बस ऐसे बिंदी अपने औरतों को डालेंगे ना और डांटेगी मान लीजिए उनका दोनों हाथ में कोई तकलीफ आ गया बिंदी नहीं लगा सकता है। बच्चे सब घर गए हैं और कोई घर में नहीं है तो बंदे उनको बाहर जाना है तो बोलते जी पति देव एक बिंदी मुझे यहाँ लगाइए, ऐसे बिंदी होगा तो <laughs> <laughs> जी सौभाग्य सौभाग्य तम तो सामिदि रंग देखिए इसमें चार पद है तम तुआ ऐसे तुझे तम का मतलब ऐसे तुझे सामिद भी समित भी समिधावों के द्वारा सुंदर ढंग से काट करके के पाक के पाग के आधार पर रखे हुए सुखाए हुए पवित्र रखे हुए और भावना से लेकर के अर्पित की गई समित भी समिधाओं के द्वारा अंगिरा अंग अंगों के रस संपूर्ण संसार के अंगों में व्यापक होकर के जैसे सेब फल के अंदर रस व्यापक है उसी प्रकार संसार रूपी सेब फल के अंदर रस के रूप में व्यापक रहने वाले भगवान तुमको मैं समि ही समिधाओं के द्वारा आगे घृदेना और घी से घृदेना तीव्र रूप से जनने वाले घी आदि इंधनों से वर्धयामसी में बढ़ाता हूं क्या है बृहत् स्वाहा इसलिए मेरे कामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए इस को तुम बढ़ाओ आगे क्या है स्वाहा तो सब में क्या होगा तम या समित भी अंगिरा ग्रुदेना वर्धयामसी बृहत् स्वाहा ये सारे पदों को अलग अलग बोल बोल करके सीखना चाहिए फिर उसके बाद में तं सामिदेना घृदेना वर्धया मसी वर्धया मसी में विराम आ गए ना इसलिए वर्धयामसी को बृहद के साथ नहीं जोड़ना क्योंकि वहां दीवार है इस तरफ नहीं आएगा वहां ये कदम हो है। नहीं पदपाठ कर्म पाठ कदम होती स्वाहा सुआहा, स्वाहा, स्वाहा किसको कहता है हाँ कुछ पद ऐसे होता है जहां जिसको विभाजन करके हमें पढ़ाता है पद है युक्त है दो पद उस युक्त पद को क्या करता है? योग विभाग कर देता है जैसे स्वाहा स्वाहा इति, आह सुहा स्व आह स्वाहा स्व प्लस स्वाहा सुप्ल आहा स्वाहा तो स्वाहो को कैसे कैसे उन्होंने चमत्कार दिखाया विश्वामित्र का विश्वस्य से मित्र विश्वस्य विश्व से अमित्रो तो विश्व का मित्र क्या है गायत्री के जब करने वाले संपूर्ण संसार को हा मित्र माने। मित्रवत मानेंगे मित्र से चक्षुषा सर्वाणी बोधानी समीक्षा मित्र सहम चक्षुषा सर्वाणी बोधानी समीक्षे आगे कहा मित्र से चक्षुषा समीक्षा पहले क्या कर, कर दिया आज्ञा बताई मित्रस्य से चक्षु चक्षुषा मित्र की दृष्टि से सर्वाणी बोधानी संपूर्ण बोधों को समीक्षा दाम देखो यह आदेश है इस आदेश का क्या कर दिया हमने पाने के बाद पहले अपने जीवन में उतरा उतारा इसलिए बताया सेकंड लाइन में मित्र अहम् अहम् मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणी बोधानी पहले समीक्षे मैं सबसे पहले में स्वयं मित्र की दृष्टि में संपूर्ण प्राणियों को देखूं तो आप अपनी प्रतिज्ञा करेंगे मैं मेरी प्रतिज्ञा करूंगा आप अपनी प्रतिज्ञा के लिए कोशिश करेंगे पूर्ण करने के लिए मैं मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए कोशिश करेंगे वह तो इसलिए वहां एक वजन आया इसी प्रकार बहुत सारे एक वजन हो जाएगा तो बहुवचन हो जाएगा इसलिए कहा मित्रस्य से चक्षुषा समीक्षा महे अब आप भी मित्र की दृष्टि में देखने लगे आप भी देखने लगे मैं भी देखने लगा तो क्या हो गया हम समान विचार के होगे समान मत के होंगे आप मेरे पास आएंगे मैं आपके पास आऊंगा हमारा संगठन हो जाएगा फिर हम क्या है हम मिलकर के बोलेंगे समीक्षा में हम देखें समीक्षा में है कमल हम देखते हैं हम देखे बोलेंगे तो क्या होगा वो भी आत्मा हो जाएगी ना तो आत्मा देने वाले तो बहुत है पर कल बोल रहे थे ना डॉक्टर्स एडवोकेट्स इंजीनियर इनको सम्मान में सम्मे में मान सम्मान क्यों है तो इन्होंने उत्तर दे दिया इन्होंने कोच कर दिया कहीं से तो हमें बता दिया क्योंकि ये सारे अपने ज्ञान के मुताबिक समाज की सेवा करते हैं अपने ज्ञान के आधार पर समाज को सेवा दे रहा है जो समाज को जो सेवा दे रहा है वो आदरणीय होगा होगा उसका मान होगा, उसके देखिए उसके कार देखिए उसके आते हुए देखिए देखिए डॉक्टर सब आए देखिए एडवोकेट सब आए देखिए इंजीनियर सब आए केवल डिग्री लेने से किसी को ये सम्मान नहीं होगा डिग्री के मुताबिक जो समाज की सेवा करने पर यह सम्मान होता है हो गया न? इसका उच्चारण शाम को फिर करेंगे तो बोर्ड में रहेगा अब हम मीमामसा पर जाएंगे लास्ट वाला बोलते हैं कृतेवा क्रुदेवा विनियोग कर्मण संबंधात कृतेवा मैं बताता हूं कृतेवा विनियोग चार पद है वा कृत वो सियाद पद है सूत्र में ये लास्ट सूत्र है महर्षि अरविंद ने एक बात कही अच्छी बात जो भी कहे ना तो लेना चाहिए ना विषाद भी अमृत ग्राह्य ये एक एक उक्ति से है पर क्या है आनो भद्रा क्रदवो यहा सब दिशाओं से आज श्रेष्ठ बातें हैं जो श्रेष्ठ है, तो कर्म है और मेरे यहां आकर के समाए समाए का कब जब मैं उसको खींचूंगा मैं उसको बुलाऊंगा तभी तो आएगा यह पूरी दिशा से हमें अच्छी बातों को अपने तरह खींचना चाहिए करने के लिए तो उन्होंने वहां बताया कि देखिए महाभारत रामायण आदि बहुत सारी जो कहानियां होती है रामायण के अंदरगत और महाभारत के अंदर, महा अंदर बहुत सारी कहानियां जहां होती है वहां कुछ कहानियों को पढ़ने पर हमेशा लगेगा यह सृष्टि नियम के विरुद्ध है यह सृष्टि नियम के विरुद्ध है जैसे कि चंदनों ने गंगा से विवाह किया चंदनू ने गंगा से विवाह किया विवाह होने के बाद हर साल इनको संतान होते रहे तो गंगा देवी ने क्या कर दिया उसको गंगा में फेंक दिया अंध में चंदनु के सिजात शत था बाद में क्या हो गया चंदनु ने क्या कर दिया जो गंगा की उत्पत्ति हुई जो भीष्म है उसकी उत्पत्ति होते हुए गंगा देवी ने उसको जब फेंकने के लिए उद्युक्त हो गई तो उन्होंने हाथ पकड़ा तो परिणाम क्या हो गया इनका संबंध शर्त टूट गया जिस शर्त के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर विवाह जीवन था यह विवाह जीवन समाप्त हो गया गंगा अलग और शंतनु अलग ठीक है ना इस प्रकार की कहानियां ये एक नमूना है इस प्रकार की बहुत सारी कहानियां होती है और साथ साथ में महाबली की कहानी महाबली ऐसे राजा थे और असुर राजा थे और क्या है आ, ये इनके राज में सारी जनता सुखी थी अंत में देवताओं के मन में असुया गई और देवता लोग ने क्या कर दिया विष्णु के पास गया विष्णु ने बोला काम तुम्हारा काम मैं कर दूंगा बाद में वो वामन के रूप में अवतार लिया और महाबली के राज को समाप्त करके क्या कर दिया उनसे भूमि मांगा मांगने के बाद एक पग से आ, उसके पूरे भूमि को माप लिया और दूसरे पग उसके छाती पर रखा और तीसरा पग उसके सिर पर रखा उसके बाद में सिर पर रखने के बाद इस असुर चक्रवर्ती महाबली को क्या कर दिया पादाल में दबा दिया ठीक है ना तो आजकल के विजारवान लोग क्या बोलते हैं देखिए महाबली के साथ विष्णु ने क्या अच्छा नहीं किया कपट किया और तुम उस विष्णु के भक्त हो इसलिए तुम्हारे विष्णु भक्त अच्छा नहीं हो सकता है तो कहां चले जाता है वो शिव शिव वाले में चले जाता है। तो इसी प्रकार क्या हो जाता है? इस प्रकार की कहानियों को जब कहानी के रूप में देखते हैं तो क्या हो जाता है सज्जन लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो परंतु उसमें समाज के कुछ तर्क बुद्धि वाले इसका खंडन करते हैं जब खंडन करता है इन सज्जनों लोगों के पास अपने विश्वास के समर्थन में आ कोई जवाब नहीं कोई तर्क नहीं देता है बाद में वो स्वयं में आ प्रकाश है पूरे अंधेरा है यह स्थिति हमारी नहीं बन रही है पूरे अंधेरा है तो छोड़ सकता था पूरे प्रकाश का तो विश्वास के साथ ले सकता था पर अर्धविश्वास पर लगे रहे तो वास्तव में क्या हो जाता है कि जब एक कहानी में एक तत्व को रखेंगे ना उस तत्व को रोचक बनाने के लिए स्तुति निंदा के रूप में क्या हो जाता है वह सारे बहुत सारे कपड़े बहुत सारे आभूषण पहनाएंगे समझ में आएगा ना तो यह आभूषण और कपड़े गौण है और उसके अंदर का जो मर्मो होता है यह मुख्य है तो इसी सूत्र में उसके संबंध में कहा तो महर्षि अरविंद ने कहा इस प्रकार के इतिहास संबंधी बातों में और वेदादि शास्त्रों में जो भी बात सुनने के बाद यह असंभव होता है उसको असंभव नहीं मानना चाहिए उसका भी अपने तौर पर एक प्रामाणिक कोटी है वो अपने तौर पर वो जिस काम के लिए उसको रखा है ना उस काम के लिए वो चीज बिल्कुल प्रामाणिक है समझ में आगे ना इसलिए इसका तर्क से खंडन नहीं करना चाहिए यह महर्षि अरविंद ने तो उसके रहस्य को समझने का किसके लिए इस प्रकार की बातें कही गई देखिए तो वैदिक साहित्यों में इस प्रकार की बिना बिना के के जैसे बिना के नहीं हमें पढ़ने पर लगेगा ये बिना सिरपे के है उस प्रकार की बहुत सारी बातें हमें दृष्टिकोचर होती है पर उसको उसके यथार्थ को समझते हुए उसको प्रामाणिक मानना है उसको एक शब्द को भी प्रामाणिक नहीं, नहीं।, नहीं मानना है इस सूत्र का वही तात्पर्य है अब एक एक सूत्र को हम लेंगे हां वा वा, वा। निश्चित रूप से वह का अर्थ होता निश्चित रूप से पूर्वपक्ष गलत है पूर्वोक्ष के द्वारा वेद के ऊपर जो आक्षेप लगाया ये आक्षेप गलत है कृदय विनियोग कर्म में विनियोग होने पर हां कर्मों में विनियोग होने पर कर्म के साथ जुड़ी हुई कर्म के साथ जुड़ी हुई स्तुति और निंदा स्तुति और निंदा उस कर्म के साथ संबंध रखने के कारण उस उस कर्म के साथ संबंध रखने के कारण प्रमाण है उसको अप्रमाण नहीं मानना चाहिए कैसे जिसे पूर्ववाद वाक अर्थ क्या होता है पूर्व ठीक नहीं है वेद में जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे शब्द प्रामाणिक है इसकी प्रामाणिकता कैसे सिद्ध होती है इसको देखने के लिए वेद में क्या है यह समझना वेद में विधि है करो बोलकर के कुछ बातें निर्दिष्ट है उसका नाम विधि है मत करो बोलकर के कुछ बातें निर्दिष्ट है उसको कभी नहीं करना चाहिए निषेध तो विधि के बाद में निषेध और तीसरा एक और शब्द का ग्रुप है जिसको कहते हैं अर्थवाद क्या है अर्थवाद स्तुति में प्रवृत्त होने के लिए और निषेध में प्रवृत्त ना होने के लिए प्रवृत्त होने वाले व्यक्ति को किसी चीज में लगाने के लिए उसको बुराई से हटाने के लिए संसार में देखिए हमें क्या क्या लगाना पड़ेगा कोई बोलता है तो में, में अच्छे मार्क लाओ लाओगे तो उनको मैं ला करके दूंगा ला करके दूंगा अब देखिए एच तो गियर वाली गाड़ी है बड़ी गाड़ी है और टेंथ पास होने के समय उनका कितना उम्र है पंद्रह है तो समय एटेनो ला करके देंगे ना शायद खतरनाक भी हो सकता है ना पर्द क्या है आप उनके पास हम प्रशंसा भी करते हैं, अच्छे पढ़ने वाले हो तुमको एटेनो प्राप्त होगा तुमको मैं अच्छी गाड़ी ला करके दूंगा तुमको मैं एक करूंगा बोल करके क्या है उसको कर्मों में प्रेरित करने प्रेड़ के लिए वो कर्म कराने के लिए क्या है हाँ तो हमने बहुत सारी बातें कभी कभी क्या हो जाता है उनके अंदर के आत्माभिमान को जगाने के लिए उनके ऊपर इतने बुरे बुरे ढंग से हम बोलते हैं मेरा एक पैसा भी मुझ मुझे आपको देने वाला नहीं हो तुम बहुत बुरे हैं माता पिता के आचार का कभी पालन नहीं करते हैं, तुम बदमाश हो और तुम्हारे पास अक्ल ही नहीं है अक्ल है तो दिखाओ तो इस प्रकार की जब निंदा सुनेंगे ना यदि उसके अंदर थोड़ी अग्नि है इस निंदा को सुनने के बाद वो अग्नि जाग उठती है तो बोल है तुम्हारे पैसा मुझे नहीं चाहिए मैं करके दिखाऊंगा बोल करके एक दिन घर से निकल गया और बड़े बनकर के बाप तो अंदर से हंसेंगे मेरे भड़काना तो भड़काने का तो प्रयोजन सिद्ध हो गया अब देखिए तुम अपने पैर पर क्यों खड़े हो गए मेरी निंदा करने के कारण उसी प्रकार कर्मों में व्यक्ति को लगाने के लिए अनेक प्रकार की स्तुति अनेक प्रकार की निंदा वेद के अंदर प्रवृत्त है तो यह सारी स्तुति निंदा उसको पढ़कर के अलग अलग पढ़कर के देखेंगे ना हमें लगेगा या संभव है जैसे कि कहते हैं सरस्वती के तट पर बहुत सारे बैल याग करते थे तो सरस्वती के तट पर कोई बैल एक बैल याग करेगा नहीं तो एक याग नहीं कर सकता है तो अनेक बैल तो बोलते हैं ना एक सूर्य एक सूर्य अंधकार का हरण कर सकता करता है न तारा ताराशतर भी परंतु अन्य जो तारा टुकड़ा टुकड़ा जो है ना वो सैकड़ों हजारों लाखों आसमान पर चमके परंतु अंधेरे की निवृत्ति नहीं होती है तो जब एक बैल अंधेरे का निवारण नहीं कर सकता वो एक सूर्य ही कर सकता है मनुष्य ही कर सकता है देवर्षि ही कर सकता है तो ये बैलों को सत्र में बैठे हुए क्यों कहा ये इतनी की प्रशंसा है इतनी ये प्रशंसा है क्योंकि वो ये क्या है पूरे जो ब्रह्मांड का ध्यान ये सच्ची के प्रति है एक जगह पर रजनीश ने यह बताया एक गधा है ना ऐसे देख करके खड़ा था तो तो किसने बोला बोला ये ये क्या सोच रहा है तो बोला, ये ना अब हुआ नहीं है, ये कब होगा ये सोच रहा है ठीक <coughs> है ना उसी प्रकार ये जो गटीटिंग होता है ना जो गाय चारा खाने के बाद बैठ जाती है उसके बाद में गोल गोल उसके मुंह के अंदर आएगा वो वो करती है है ना देखिए बिल्कुल हिले में बिला, ये कोई सोच इतने एकाग्रता के साथ वो देखिए वो जाग उसके इधर से निकलता भी है और देखिए गाय का कोई और ध्यान नहीं है पूरे पूरे इसी के अंदर ध्यान है तो ऋषि कहते हैं ये वास्तव में हमारा जो मेडिटेशन जो बोल रहे ना ये मेडिटेशन सुख सीखना चाहिए मेडिटेशन में कैसे बैठते देखिए उसमें सिर कैसे है शरीर बिल्कुल निश्चल है क्या है वो ओटी ही हिला रहा है उसके बाद में वो बंद करेगा थोड़ी देर आंग बंद करके ये भगवान दूसरा लाइए तो क्या है हाँ ये मुंह में आने के बाद फिर चबाने लगेंगे और उसके बाद में देखिए वो जो एक एक गोला आने के बाद नंबर ऑफ टाइम जो चबाते हैं ना ये कितने करक्टे देखिए ठीक है ना तो उसका मतलब गाय के अंदर ध्यान नहीं है तो गाय के अंदर ध्यान हो सकता है तो तुम्हारे अंदर क्यों नहीं हो सकता इसलिए कहा बल लोग क्या है सरस्वती के तट पर ऐसा जमाना था उसमें बल लोग भी हवन करते थे तो क्या हो गया ये वास्तव में क्या है मनुष्य की बुद्धि की प्रशंसा है कैसे यदि बाइल कर सकता है तो यह विशेष बुद्धि मानव तुम क्यों नहीं कर सकता है यह प्रश्न उसके अंदर है ठीक है ना अब सुनने के बाद आप बताइए यह फालतू में लिखा गया नहीं और योजनाबद्ध जान बुझ के लिखा गया इसका मतलब उसका लक्ष्य क्या था मनुष्य को धर्म में हा प्रवृत्त कराना यानी विधि वाक्य में उसकी प्रवृत्ति हो इसके लिए क्या कर दिया इनडायरेक्टली मनुष्य बुद्धि की हाँ प्रशंसा करते हैं हाँ नीचे तक निंदा करेंगे नीचे तक निंदा करेंगे आप देखिए ये शूद्र है ना शूद्र होकर के जन्म लेकर के शूद्र होकर के जीना फिर शूद्र होकर के मरना तीन में ये शूद्र होकर के जन्म लेना कोई पाप नहीं शूद्र होकर के जीना पाप नहीं परंतु आखिरी स्थिति तक वो अपने ज्ञान विज्ञान को नहीं बढ़ता है बढ़ाता है अपने जीवन को उन्नति जी नहीं करता ना वो निंदनीय है तो शुद्र की निंदा की क्या निंदा की ये शूद्र है ना इसको वेद नहीं पढ़ाना इस शूद्र को वेद नहीं पढ़ाना अगर ये पढ़ेगा इसको जीव काटो इसका जीव काटो और ये सुनेगा तो ये सीसा है ना उसको पिघला करके आ, उनके यदि आचरण करेगा उसका गला काटो इससे क्या हो हो जाता है है यदि यदि उसके अंदर कोई संस्कार वो वो जाएगा इतनी निंदा सुनने के बाद अच्छे बनने वाले है ना वो सचेत हो जाएगा अपने अग्नि को जलाएगा तो क्या होगा हाँ तो वहां से कोई वैश्य बन सकता है उसमें से कोई क्षत्रिय बन सकता है या तो उसको कोई ब्राह्मण को मदद देने वाला कम से बन सकता है पर तो ये को इतने बुरी निंदा सुनने के बाद भी ठीक है हम किसी काम के लायक नहीं है तो हमें जाने का नहीं है हम हमें बैठेंगे कोई ये सोचेगा नहीं बढ़ेगा पर तो कुछ व्यक्ति ऐसे होता है इसके खिलाफ में आवाज उठाते हैं आवाज उठाते वक्त उनके जाद के अन्य लोग क्या बोलते हैं अरे बेटा परंपरा से हम ऐसे ही है। तुम एक व्यक्ति की आवास उठाने से क्या होगा उनको रोकने के लिए प्रयास करता है पर दो रुकता नहीं है वो रुकता नहीं है और वेद को पढ़ने के बाद वेद से प्रमाण लाकर के बोलते हैं ये जो वेद जो है हम सबके लिए भगवान ने बताया देखिए भगवान ने बनाया बताया तो उसमें क्या होगा वो सब प्रमाण जब बोलेंगे ना अंध में बाद में उसके लीडरशिप उनके समाज के लोग स्वीकार कर लेते हैं स्वीकार कर लेते हैं ठीक है ना तो पुराने जमाने में कितने अत्याचार हुए को के ऊपर कोई रोक क्यों नहीं लगा आज जिसको रोकना चाहिए क्योंकि मैं कभी भी आपके मुंह में भोजन रखने वाला नहीं हूं उद्यम न ही सिद्धंदी कार्याणी न मनोरथई न ही सुप्त सिंहस्यादी मुखे स्वयं मृगा सोए हुए शेर के मुंह में कोई हिरन आ करके आज तेरा भोजन मैं आया आ गया हूं बोल करके कोई गिरता नहीं है जब भूख लगती है ना शेर सोया उठा करके ये करते हैं इसलिए देखिये हमारी संस्कृति के अंदर वो अंधकार का वो काला अध्याय ये क्यों हुआ अत्याचार करना इसलिए गांधी जी ने बोला हिंदू कायर है डरपोक है इसके अंदर कोई वीरी ही नहीं है इसलिए क्या है जहां वीर्यवान नहीं होता डरपोक रहेगा वहां गुंडे तो पैदा होंगे इसलिए मुसलमान गुंडे मुसलमान सारे गुंडे हैं ये गुंडे क्यों क्योंकि जहां कायर होता है वहां गुंडा होता है तो हम सचेत होकर के देखिए गुंडा डर जाएगा गुंडा तो अपने कस्टडी में आएगा अब देखिए मैं सुना कितने सच्चे पता नहीं ये पोरबंदर आदि में बहुत सारे गैंग्स होता था तो मैंने सुना हूं ये केशुभा जी के बाद में ये मोदी जी, जी शासन में आए उसके बाद में अमित शाह को अपने ये म डिपार्टमेंट सोमवा उन्होंने सारे ये गुंडेगर्दी को तोड़ दिया है अब भी क्या है तोड़ने के बाद भी टुकड़ा रहेगा ना उसका वो ग्रुप के रूम में जो आतंक है वो बंद हो गया। इन्होंने इसको तोड़ दिया है तोड़ना चाहिए ना ये गुंडा इसलिए बढ़ता है राजा कमजोर है राजा कमजोर होने के कारण क्या है संविधान का जो पालन ठीक प्रकार से नहीं होगा और जनता भी क्या है चलेगा चलेगा तो चलाने के कारण राजा भी सोचेगा जनता बोलती है चलेगा तो मुझे क्या है ठीक है जब जागृति होती है राजा भी सचेत हो जाता है इसलिए सचेत जनता के अंदर सचेत राजा होना चाहिए और स्वामी दयान जी ने राजा के वहां रहा राजा को सुधारने के लिए ये पाठ कहां से मिला उनको तो बृहदारणिक से मिला बृहदारणिक में याचनबल सन्यास लेने के बाद रहते थे जनक राजा के वहां रहते थे और राजा के साथ हाँ राजा को उपदेश देते थे उस प्रकार जनक राजा याच्नबल किसी उपदेश से महान महान बनकर के अंध में ज्ञानी होकर के गद्दी छोड़कर के वानप्रस्थ ग्रहण करके संन्यास ग्रहण करके, करके मोक्ष में चले गए स्टेप बाई स्टेप राजा डायरेक्ट तो मोक्ष में नहीं गया वान पर लिया संन्यास लिया बाद में मोक्ष में चले गए इसी प्रकार यहां कृदय वा विनियोग कृदय कमल कर्म में कृदय षी है नहीं सप्तमी है ठीक है ना कृदय विनियोग विधि वाक्य का निषेधवाक्य का कर्म के साथ विनियोग का संबंध है ठीक है ना और उस विनियोग कर्म के साथ स्तुति निंदा का संबंध है स्तुति निंदा ना हो व्यक्ति सचेत नहीं होता व्यक्ति जब सचेत नहीं होता धर्मों में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती क्या अर्थवाद, अर्थवाद। वाद।, वाद का मतलब बहुत बोलना बहुत क्यों बोलते हैं कभी कभी पत्नी बहुत बोलती है अरे तुमने तो इंश्योरेंस का पैसा नहीं भरा कल लास्ट डेट था अब क्या है तो वाला अरे रुपया रुपया ही है ना तो है आप पैदा हो जाएगा। क्या एक पैसे की कीमत कीमत तुमको पता पता नहीं है तो का कीमत कहां से पता लगेगा कल लास्ट डेज था ठीक है ना आ, कल तुम वहां थे। खड़े होने में क्या था? या तुम नहीं कर सकता तो मेरे को दे देना बिजली के पैसा भरने के लिए गया था भरकर नहीं आती अब बात कितनी है चौदह रुपए की बात है कितने बोला चौदह हजार की बातें बोली <laughs> बाते <बता> <laughs> मुझे कल डांट पड़ा था <laughs> एक इंश्योरेंस का प्रीमियम कल भरने का लास्ट डेट था तो मैं बास में से निकला भी था समय भी था पर भूल गया ठीक है ना तो मैंने उनको क्या उत्तर देखा डिफेंस के लिए मैंने कहा यह बात तुम परसों एक बात बताती कल इंश्योरेंस भरना आए, लास्ट डेट है। <laughs> ना। इसलिए आधा दोष हम प, हम पचास पचास बांटेंगे ठीक है ना तो बस हमारी बात तो उनको हंसी आ गई पचास पचास ना सुख और दुख को बांटना है इस प्रकार बांटेंगे ठीक है ना तो अर्थवाद अर्थवाद का मतलब अर्थ क्या है प्रयोजन किसी प्रयोजन के लिए कुछ बातें कहना कुछ प्रयोजन के लिए कुछ बातें कहना ये अर्थवाद है अर्थ के लिए प्रयोजन के लिए प्रयोजन लाने के लिए प्रयोजन में प्रवृत्ति होने के लिए जो कहेगा वो अर्थवाद है इसमें चार भाग है काम में प्रवृत्त कराने के लिए कभी स्तुति करेंगे कभी कभी क्या है उनको जगाने के लिए निंदा करेंगे निंदा सुनने के बाद अभी देखिए उठकर के चले जाओ पैसा भर के आओ फिर रिसिप्ट उनके हाथ में दे दो तो क्या होगा शांति हो जाएगी ना तो ये शांति पसंद करने के कारण निंदा को सुनते हुए भी व्यक्ति कर्मों में प्रवृत्त होंगे आगे क्या होगा आगे बताएंगे पुराकल्पल्प पुरा पूरा कल्प का मतलब पहले पहले वो राजा ने ऐसा किया उसको ये हो गया आपके ये आपके सत्यनारायण कथा में होता है आ, पहले उसने ये किया इस कथा का पारायण कर दिया उसको ये हो गया और इसने क्या कर दिया इसमें 22 दिन इसको किया उसको ये हो गया अब उसने राजा को सुनाया उसको ये हो गया राजा ने इसको सुनाया ये हो गया तो कहने का मतलब यह हो गया हो गया हो गया इसका मतलब कथा सुनाया बोला ना तो कथा सुनाओ कथा क्या है उन्नति के लिए जो बोला जाता है न्यायपूर्ण तरीके से जो बोला जाता है उसका नाम क्या है कथा न्यायदर्शन को पढ़कर देखिए वाद जल्प विदंडा तीनों को मिलाकर के वहां कथा नाम दे दिया है ठीक है ना इसका मतलब धर्मों में प्रवृत्त होने के लिए यदि बोलने वाला मजबूत है वो वाद से जनता को मनवाएगा बोलने वाला यदि कमजोर है वो थोड़ा छल खबर के साथ मनवाएगा मन जैसे मिठाई देंगे बोल करके काम कराना बाद में मैं मिठाई खाने से दांत खा, खराब होता है हाँ ना बेटे तो दीदी बोलती हाँ हाँ हा, पापा अब देखिए मेरा दांत क्यों निकाला क्योंकि दीदी ने मिठाई मिठाई खाई तो, तो वजन भंग तो कर दिया ना क्या कर दिया इस प्रकार लालच दिखा करके आ, कुछ ना कुछ तरीके से काम करा देता है दोस्तु निंदा परकृति पुराकल्प ये चार अर्थवाद के भेद होता है परकृति विसर्ग है परकृति हा पुराक हाँ। चार चार, चार। हां तो चार हो गए ना हाँ प्रकृति का मतलब अन्यों के अन्य शाखा के अन्य देशवासी के जो कर्म हुआ था ना उस कर्म के बारे में बता रहे हैं तो बोलते हैं ना हम बोलते हैं देखिए दे अमेरिकन ऑफिस दे में बैठते हैं अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठते हैं ठीक है ना ये अभी भी हो रहा है यह प्रकृति है हमारे देश के साथ उसका कोई संबंध नहीं है परंतु उसके उस आचार है ना उस पर सीढ़ी चढ़ता है, हम क्या है एक सीढ़ी धीरे धीरे कोई कुछ सोच, सोच, सोचते सोचते चलते हैं उसके बाद में सीढ़ी में कोई नीचे उतरते हुए मिलेंगे ना तो सीढ़ी पर खड़े होकर के बात करेंगे तो उसके बाद में अरे भाई हमें जाने के लिए जगह दो तो क्या हो है मुश्किल से हम थोड़ा जगह दे देते हैं चाहे महिला भी हो तो उस प्रकार टच होते होते होते उनको जाना पड़ता है ठीक है ना तो इस प्रकार के दोषों को इसमें से अधर्म पैदा होता है इस प्रकार के दोषों को निवारण करने के लिए हम बोलते हैं देखिए अमेरिका में ऐसा नहीं होता मैं अमेरिका के आया हूं आचार्य इंग्लैंड का टुकड़ा भी धूल नामक कोई चीज ही नहीं बताते ना यह क्या है परकृति ये प्रकृति हमारे सामने क्यों बोलते हैं तुम भी देखिए उन लोगों को देखो उनसे कुछ सीख तो धर्म में प्रवृत्त हो जाओ यानी हमारी इधर सफाई होनी चाहिए सफाई रखो और क्या है कामे ईमानदारी रखो तो इसके लिए प्रकृति है पुरा मतलब पुराने जमाने में उस राजा के समय पर ऐसा हुआ था पुराने जमाने में ये बल लोग मिलकर के सरस्वती के किनारे पर आ, याग किए थे तो इस पर प्रकार कुछ कुछ असंभूत सी बातें बता देते हैं और बताना इसलिए प्रामाणिक है क्योंकि उसको सुनकर के व्यक्ति के अंदर जागृति आती है तो जागृति लाना ही इस अर्थवाद का काम है धर्म के प्रति जागृति अधर्म के प्रति जागृति जागृति का मतलब यह अधर्म है पहचानना इसलिए क्या है बाहर रखो उसको यह धर्म है पहचानना उसको अंदर बुलाओ न्याय दर्शन में कहा ना प्रवृत्ति में प्रवृत्ति से धर्म और अधर्म बनता है इसलिए प्रवृत्ति करने से पहले जानो यह धर्म में प्रवृत्ति है या धर्मों में प्रवृत्ति है इसी प्रकार क्या है समय हो गया अर्थ पूरा हो गया तो ये अर्थवाद का विधि और निषेध के साथ संबंध है विधि और विधि और जो आ, निंदा विधि और जो निषेध है ना ये निषेध क्या है कर्म के साथ डायरेक्ट संबंध रखने वाला है ठीक है और ये जो अर्थवाद जो होता है विधि और निषेध के साथ संबंध रखने वाले हैं, ठीक है ना इसलिए हम जो सुंदर कपड़ा पहनते हैं उसके शरीर के साथ संबंध है उसके देखने वाले के मन के साथ संबंध है, उसका संबंध हमारे यो यो यो शरीर के साथ है है है, तो है, है ना, ना, ना? क्योंकि चमड़े चमड़े में में जैसे हुए साफ कपड़े कपड़े का का स्पर्श जब होता तो तो हमारे मन प्रसन्न रहता संबंध शरीर के साथ शरीर का संबंध मन के साथ मन का संबंध आत्मा के साथ इसी प्रकार क्या है सुख और दुख का भोग हमें प्राप्त होता है इसलिए कपड़ा खराब है अभी तक किसी ने नहीं बताया ब्रह्म सत्य जगन मिध्या मानने वाले भी बिना कपड़े से नहीं चलते नहीं चलते हैं वो भी बढ़िया से बढ़िया कपड़ा बनाता है, बढ़िया से बढ़िया आसन में बैठता है उनके आसन को बढ़िया से बढ़िया बनाता है वो किताबें चपाते हैं ना देखिए उसका आर्थवर्क कैसे होता है होता है ना इसका निषेध कोई इसलिए कपड़ा पहनना कपड़ा सिलाना कपड़े का व्यापार कपड़े का डिजाइन और कपड़े की क्वालिटी और कपड़े का फैशन ये सब क्या है प्रामाणिक है प्रामाणिक है, मिठ्या नहीं। मिठ्या नहीं। हाँ। है, मिथ्या नहीं ठीक ओम सहना, सहना तेजस्विना सहनौधुनों सहवी क शाति शाति शांति